गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महे स्वरह गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मैं श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के सत्संग का विषय है सद्गुरु कौन है और सद्गुरु की उपासना हम सबको क्यों करनी चाहिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानव समाज में पूजा की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं और कैसे कैसे लोग पूजन का विधान करते हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन लोग तीन तरह से पूजन का विधान करते हैं जो तामसिक लोग हैं वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जो राजसिक लोग हैं वो यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और जो सात्विक लोग हैं वो देवी देवताओं को पूजते हैं लेकिन जो मेरा अनन्य भक्त है वो मुझे पूज करके के मेरे ही परम स्वरूप को प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो लोग पूजन का विधान करते हैं इनमें स्थिति क्या है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामसिक लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं वास्तव में भूत का मतलब होता है जीवित प्राणी क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन भ्राम्यान्य सर्व भूतान यन्त्र माया ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है लेकिन माया के वशीभूत हो करके मानव उसे पहचान नहीं पाता उसे जान नहीं पाता है और भ्रमवश होकर के भटकता ही रहता है तो ये जो भूत है ये संस्कृत वांग्मय का शब्द है भूत का मतलब होता है जीवित प्राणी जैसा कि आधुनिक अर्थों में लेते हैं कि भूत का मतलब लोग समझते हैं कि कहीं पेड़ पौधों पे लटका हुआ कोई व्यक्ति होगा जो मर चुका हो प्रेत का मतलब भी ऐसा ही समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है यह संस्कृत वांग्मय का शब्द है भूत का मतलब होता है जीवित प्राणी और प्रेत का मतलब होता है जो हमारे मर चुके हैं प्रीति लोग तो भूत का मतलब जो हमारे खून के संबंध है रिश्ते हैं नाते हैं उनके प्रति जो आसक्त होता है ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो भूत पूजक है और हमारे दादा परदादा और लोग भी जो हमारे पूर्वज मर चुके हैं उनके प्रति जो आसक्त होता है उनके प्रति जो पूजन का विधान रखता है ऐसे व्यक्ति को हम प्रेत पूजक कहते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामसिक लोग भूत और प्रेतों को पूजते हैं मतलब उनका हमारे शरीर से जो संबंध है हमारे खून से जो संबंध है उन्हीं के प्रति वो आसक्त होते हैं और उनका ही गुणगान करते हैं दूसरे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो राजसिक लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं यक्ष का मतलब होता है जो हमें समाज में मान सम्मान दिलवा सकता है जो हमें समाज में गौरव दे सकता है और राक्षस का मतलब होता है रक्षा करने वाला राक्षस भी संस्कृत वांगमय का शब्द है विद कहते हैं कि जब विधाता ने सृष्टि रची तो उन्होंने मानव को जब रचा तो भगवान ने कहा कि जाओ और मेरी जो प्रकृति है उसकी तुम लोग रक्षा करो लेकिन जो आधे लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा हम सिर्फ आपका पूजन करेंगे आपकी आराधना करेंगे और आपको हृदय में धारण करके हम आपके ही स्वरूप को प्राप्त होंगे तो वो लोग देवता कहलाए और जिन लोगों ने जिन आधे लोगों ने कहा कि हम आपके प्रकृति की रक्षा करेंगे आपके माया की रक्षा करेंगे भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको शस्त्र प्रदान किया और वो लोग ही राक्षस कहलाए तो यह संस्कृत वांग्मय का शब्द है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो राजसिक लोग हैं वे यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं मतलब जो हमें समाज में गौरव दिलवा सकता है मान सम्मान दिलवा सकता है धन संपत्ति दिलवा सकता है हर तरह से समाज में जो भी हम दुष्ट कर्म करते हैं जो भी हम पाप कर्म करते हैं उनसे हमारी रक्षा कर सकता है ऐसे लोगों को यक्ष और राक्षस कहा गया भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सात्विक लोग हैं वे देवी देवताओं को पूछते हैं और लेकिन जो मेरा अनन्य भक्त है वो मुझे पूछ करके मुझे ही प्राप्त होता है मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है क्योंकि यद्यपि मैं दिखाई देता हूँ मानव शरीर वाला लेकिन इस सचराचर सृष्टि को धारण करके मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही इस मानव शरीर में स्थित हूँ इसलिए भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम्हें उस पार ब्रह्म परमात्मा तक की यात्रा करनी हो तो मुझ सदगुरु को तुम्हें हृदय में धारण करना ही होगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण समाज में जो प्रचलित है तीन तरह के पूजन पद्धतियों का उल्लेख करते हैं लेकिन अंत में भगवान कृष्ण यही कहते हैं भगवान कृष्ण एक योगेश्वर हैं एक सद्गुरु हैं अर्जुन उनका शिष्य है क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि शिष्यस्ते हम साधिमाम् त्वम प्रपन्नम भगवान मैं आपका शिष्य हूँ आप मुझे साधें आप मुझे समाह लें और आप मुझे उस सत्य पथ पर ले चलें तो भगवान कृष्ण जो है वहाँ पर सद्गुरु एक अपने शिष्य से ये बात कह रहा है लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि अर्जुन जो है जब उनके प्रति समर्पित हो गया है और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है इन पूजा पद्धतियों को हटा करके जब अपने ही परम स्वरूप को सामने रखते हैं और अपने ही पूजन का विधान करते हैं तो वहाँ पर जो है अर्जुन ने आकर के बहुत सारे प्रश्न किए थे कि भगवान जो है इसके पहले बहुत सारे प्रश्न किए थे कि भगवान समाज में जो प्रचलित है पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस विषम स्थल में आकर के तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ स्वयं महायोगेश्वर इस सराचराचर सृष्टि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप में मानव शरीर धारण करके सद्गुरु स्वरूप में उसके सामने बैठे हुए हैं और अर्जुन पिंडोदक क्रिया की सनातन धर्म की और भी जो कुरीतियां थी उनकी बात कर रहा था इसलिए भगवान ने कहा कि इस विषम स्थल में आकर के जहाँ स्वयं सदगुरु सामने बैठे हुए हैं वहाँ पर आकर के तुझे ये अज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब अज्ञान है तो फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान फिर मैं आपके प्रति समर्पित हूं, आपकी शरण में आया हूं, आगे का मार्ग आप ही बताएं। तो फिर वहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यजय मामेकम शरणम व्रज अहम सर पापे भ्यो मोक्षिष्यामी माँ शुच सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ उस समय ईसाई मुसलमान पारसी सिख जैन बुद्ध इस तरह का कोई धर्म नहीं था तो फिर भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परत्य कौन से धर्म की बात कर रहे हैं दरअसल धर्म का मतलब होता है स्वभाव जो कुछ भी अर्जुन ने महात्माओं से शास्त्रों से या अन्य जो लोग शास्त्र के जानकार हैं उनसे जो कुछ भी उसने सीखा था या अपने पूर्वजों से गुरुजनों से जो कुछ भी उसने सीखा था क्योंकि समाज में जो है एक आचार्य गुरु भी होते हैं जो शास्त्रों के बारे में बताते हैं शास्त्र में क्या लिखा है और शास्त्र में जो है महापुरुषों ने कैसे तप किया शास्त्रों में महापुरुषों ने क्या क्या बताया है उसके बारे में बताने वाले आचार्य गुरु होते हैं लेकिन जो सदगुरु होता है वो शास्त्र को जानने वाला होता है वो उस पथ पर सत्य पथ पर चला है उसने साधना किया है तपस्या किया है और उस साधना और तपस्या के द्वारा उसने उस पार ब्रह्म परमात्मा को जाना है और पार ब्रह्म परमात्मा को जान करके वो उसी में स्थित है इसलिए सदगुरु ही सत्य पथ पर चला सकता है आचार्य गुरु बहुत कुछ बता सकते हैं उन्हें वो जो है धर्म के बारे में बता सकते हैं शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन सत्य पथ पर आपको वो चला नहीं सकते सत्य पथ पर सिर्फ जो है सदगुरु चला सकता है इसलिए यहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रतज्ञा माम तू समस्त धर्मों को जितना स्वभाव से तूने सीखा है शास्त्रों से सीखा है महात्माओं से सीखा है और तूने जो है कथावाचकों से सीखा है पुरोजों से जो कुछ भी तूने स्वभाव बस सीख लिया है और तूने सत्यपथ को जाना नहीं है क्योंकि भगवान कृष्ण एक जगह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू पंडित बनता भर है लेकिन वास्तव में तू पंडित है नहीं तो पंडित का मतलब होता है वास्तविक रूप से जो जानकार है उसको संस्कृत वांग्मय में पंडित कहते थे जो साधना पथ का जानकार है अर्जुन जो है वो पढ़ा है सुना है लेकिन अर्जुन ने जाना नहीं है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तूने सीखा है उन सब को तू पीछे छोड़ दे क्योंकि मैं साक्षात पारब्रह्म परमात्मा सदगुरु स्वरूप में मानव शरीर को धारण करके तेरे सामने खड़ा हूँ इसलिए जो है सर्व धर्मान में कम शरणम रज तू समस्त इन चीजों को जो सीखा हुआ है उन सब को फेंक दे उन सब को छोड़ करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा सर्वधर्मानुप्रत्यज्ञ मां में कम शरणम रज अहम पेभ्यो मोक्षी श्यामी माँ सुचा निश्चय रूप से तू जान ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन का मतलब होता है अनुरागी भक्त अनुरागी शिष्य हम सब भी जो भी गुरु महाराज की शरण में हैं ऐसे परमात्मा की शरण में हैं जो चराचर सृष्टि को धारण करने वाले हैं पार ब्रह्म परमात्मा हैं लेकिन मानव शरीर के आधार वाले हैं यद्यपि वो दिखाई दे रहे हैं मानव शरीर में लेकिन मानव शरीर वो हैं नहीं वो पारब्रह्म परमात्मा ही हैं ऐसे सद्गुरु के हम लोग शरण में आए हैं तो हम सबको चाहिए कि ये जो कुछ भी हमने सीखा है जाना है उन सब को एक तरफ हटा करके ऐसे सद्गुरु को हम अपने हृदय में धारण करें और सद्गुरु जो मार्ग बता रहे हैं उस पथ पर हम सब चलें तो भगवान आगे भगवान कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन जो है उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मनाभव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैससि सत्यमते प्रतिजाने प्रयोश में हे अर्जुन तू मुझमें मन वाला हो मुझे ही प्रणाम कर मेरे ही स्वरूप को हृदय में धारण कर और मेरे ही मेरा ही जप कर तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ही जप कर तो फिर जब आखिर है क्या क्या हम कृष्ण कृष्ण कहें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अक्षरों में ओंकार मैं हूं तू ओम का जप कर इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कम से कम चार पांच जगह इसका उल्लेख किए हैं कि अर्जुन तू ओम का जप कर क्योंकि वो ओंकार स्वरूप वो मेरा ही स्वरूप है तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सब तरह की कृतियों से सब तरह की जो पूजा पद्धतियाँ हैं जो इस संसार में ही भटकाने वाली हैं उन सब से हटा करके भगवान अपने चरणों में उसे स्थान देते हैं अपने सामने खड़ा कर देते हैं और अपने ही स्वरूप को हृदय में धारण करने को कहते हैं और ओम का जाप करने को कहते हैं दूसरी तरह से हम देखें कि समाज में और भी कैसे कैसे पूजन का विधान है तो हम ये देखते हैं कि लोग बहुत से लोग हैं जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम उनके घरों में जाएं तो कम से कम दसों देवी देवताओं के फोटो मिलते हैं दसों देवी देवताओं के जो है चित्र मिलते हैं सबको सबका लोग पूजन करते हैं सबको लोग जल देते हैं सबको अगरबत्ती दिखाते हैं सबको नमन करते हैं तो ये देखने में आता है कि जो लोग भी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका वह पूजन जो है नष्ट हो जाता है क्योंकि उनकी निष्ठा किसी के भी प्रति नहीं है और हम देखते हैं तो कुछ लोग समाज में जो है किसी एक देवी देवता को किसी एक इष्ट को पकड़ लेते हैं और उनके पूजन का विधान करते हैं तो यह देखने में आता है कि उनको उस पूजन का फल तो मिलता है लेकिन वो भी नष्ट हो जाता है क्योंकि ये देवी देवता सब के सब नश्वर स्वरूप हैं इनका कोई भी शाश्वत विधान नहीं है मानस में जगह-जगह देखने को आता है कि देवताओं को समस्त देवी देवताओं को जो है रावण ने अपने यहां बंधक बना लिया था उनसे बेगारी करवाता था तो देवी देवताओं का जो पूजन का विधान है वो कहीं से भी उचित नहीं दिखाई पड़ता है और भी हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है समाधि पूजक हैं समाधि के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं लेकिन इन पूजन का ये चाहे देवी देवता हों चाहे समाधिष्ठ महापुरुषों की समाधि हो इन सब के पूजन का एक ही फल होता है कि हम किसी भी तरह से सद्गुरु के शरण में पहुँच जाते हैं और हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो कुछ लोग समाधि पूजक हैं निष्ठा है उनकी समाधि के प्रति समाधि के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा आसक्ति है समाधि के प्रति उनका बहुत ज़्यादा भाव होता है लेकिन समाधिष्ठ महापुरुष की जो समाधि होती है उसके भी पूजन का यही फल है कि वो प्रेरणा करके ऐसे सदगुरु जो पारब्रह्म परमात्मा हैं लेकिन मानव शरीर के आधार वाले हैं ऐसे सदगुरु के चरणों तक प्रेरणा करके ऐसे महापुरुष जो है जो समाधिष्ट हो चुके हैं वो भी प्रेरणा करके ऐसे सदगुरु के चरणों तक पहुँचा देते हैं तो हम देखते हैं कहीं से भी हम चलें तो हम देखते हैं और हम पाते हैं कि जो है इस संसार में सबसे बड़ी जो पूजा है सबसे बड़ी जो आराधना है सबसे बड़ी जो निष्ठा है वो है सदगुरु के प्रति लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि सदगुरु कहां मिलेंगे कैसे मिलेंगे तो सद्गुरु की प्राप्ति का एक ही विधान है कि हम अपने पुण्य पुरुषार्थ को इतना ऊंचा उठा ले जाएं कि हमें ऐसे सद्गुरु जहां कहीं भी हों या तो वो अपने चरणों तक मुझे खींच लें हम सबको खींच लें या फिर हमारा पुण्य पुरुषार्थ हम सबको उनके चरणों तक ले जाए आज दूसरा जो है शास्त्र कहते हैं कि सद्गुरु की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे हजारों जन्मों का पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होता है और भगवान की अहेतुकी कृपा होती है अहेतुकी का मतलब होता है कि कोई कारण ना हो तो ऐसे परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है और हमारे हजारों जन्मों का पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होता है तब जाकर के हमको ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होती है जो मानव शरीर के आधार वाले हैं लेकिन सचराचर सृष्टि को धारण करके वो पार ब्रह्म परमात्मा ही हैं इस दृष्टि से देखें तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज हम सबको ऐसे सदगुरु ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई है हम सब उनके चरणों में आज बैठे हुए हैं तो हम सबको चाहिए कि जो सदगुरु मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पर चलें। तो सदगुरु क्या मार्ग बता रहे हैं? वह कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परतज्ज्य मां मेकम सरनम रज अहम त्वासर पापेभ्यो मोक्षेस्यामी मासुचा। तू जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, उन सब को हटा करके एकमात्र मेरी शरण हो जा। निश्च कि मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा अपने शिष्यों को वो भरोसा दिलवा रहे हैं अपने शिष्यों को अपने भक्तों को वो वचन दे रहे हैं प्रतिज्ञाबद्ध हो करके कह रहे हैं कि जिस दिन तू मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा जिस दिन मन कर्म वचन से मेरा शिष्य होगा मेरा भक्त होगा निश्चय जान उस दिन से मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा लेकिन आगे भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन उनके प्रति समर्पित हो जाता है और कहता है कि प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं और आप ही सत्य को जानने वाले हैं तब फिर भगवान कहते हैं भगवान जब देखते हैं कि मेरे प्रति इसका पूर्ण समर्पण है तब फिर भगवान कहते हैं कि मन मनाभव मद भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु मामय वैषसि सत्यंते प्रतिजाने प्रयोसिमे अर्जुन मुझ में ही मनवाला हो मेरे ही स्वरूप को हृदय में धारण कर मुझे ही नमस्कार कर और पूर्ण रूप से मेरे प्रति ही समर्पित हो तो हमने देखा कि परमात्मा को जानने का परमात्मा को पाने का और परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो सदगुरु से होकर के जाता है बिना सदगुरु के परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है है चराचर में है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है उनके लिए है जिन्होंने उसको देखा है जाना है महापुरुषों के लिए है तत्वदर्शी जो लोग हैं उनके लिए है हम सबके लिए नहीं है हम सब के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है कि मन कर्म वचन से ऐसे सदगुरु के चरणों में समर्पित हों और ऐसे सदगुरु जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पर चलने का हम स्नह स्नह प्रयास करें तो हमें शतगुरु कौन सा मार्ग बता रहे हैं हमें वो कह रहे हैं कि ओम का जाप करो तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सुबह शाम आधा घंटा पौन घंटा जो भी हम सबको समय मिलता है हम बैठ करके ए ओम का जाप करें दूसरा शतगुरु कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को हृदय में धारण कर क्योंकि अंत में भगवान कृष्ण यही भगवान कृष्ण मतलब महायोगेश्वर, भगवान कृष्ण का मतलब तत्वदर्शी महापुरुष, भगवान कृष्ण का मतलब सदगुरु। तो भगवान कृष्ण जब सब तरफ से हटा करके समस्त पूजन पद्धतियों को निरर्थक बता करके और सदगुरु के चरणों तक ला करके खड़ा कर देते हैं, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे मेरे में ही मन वाला हो मुझे ही प्रणाम कर और मेरे ही स्वरूप को हृदय में धारण कर मेरा ही पूजन कर तू निश्चय जान कि तू मुझे ही प्राप्त होगा मुझे ही प्राप्त होगा का मतलब कि सदगुरु जो चराचर सृष्टि को धारण करके मानव शरीर में स्थित हैं जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं उसी स्वरूप को तू प्राप्त होगा भगवान कृष्ण एक जगह गीता में ही कहे हैं कि जो तुक्ष प्रवृत्ति के लोग हैं जो नहीं जानते वो मुझे साधारण मनुष्य कह करके पुकारते हैं लेकिन मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला मात्र हूं हूं मैं चराचर सृष्टि को धारण करने वाला तो आज हम सब का सौभाग्य है कि हम ऐसे सदगुरु के चरणों में हैं तो भगवान जो कहते हैं कि सुबह शाम आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा जितना भी समय मिलता है समय निकाल करके ओम का जाप करो और ऐसे सदगुरु के स्वरूप को हम सब हृदय में धारण करें और आज जो सद्गुरुदेव भगवान ने जो यथार्थ गीता दी है बावन सो सालों से जिसका अर्थ समाज नहीं समझ पा रहा था बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े शास्त्रों को जानने वाले भी जिसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे कर्म क्या है यज्ञ क्या है आराधना क्या है पूजन क्या है योग क्या है ये सब नहीं बता पा रहे थे आज उसको सद्गुरुदेव भगवान ने बावन सौ सालों के बाद भगवान कृष्ण के बाद पहली बार यथार्थ गीता के रूप में यथार्थ का मतलब जो यथा अर्थ रखती है भगवान कृष्ण ने जो अर्थ दिया था जो भाव दिया था उसी भाव को उसी अर्थ को यथार्थ गीता के रूप में गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप में हम सबको प्रदान किया है तो हमें ओम का जाप करना चाहिए ऐसे सदगुरुदेव भगवान का जो चराचर सृष्टि को धारण करके पारब्रह्म परमात्मा ही हैं लेकिन मानव शरीर के आधार वाले हैं ऐसे सदगुरु को हमें हृदय में धारण करना चाहिए और यथार्थ गीता का नियमित कम से कम दस श्लोक 12 श्लोक 15 श्लोक का पाठ करना चाहिए रोज लेकिन नियमित करना चाहिए अगर हम ये तीन चीजें अपना लेते हैं तो हमें ऐसे सद्गुरु भगवान की कृपा प्राप्त होगी ऐसे सद्गुरु देव भगवान का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी और धीरे-धीरे धीरे-धीरे चल करके हम उसी स्वरूप को प्राप्त होंगे जिस स्वरूप में आज स्वयं साक्षात पारब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान स्थित हैं और हम सबको चाहिए कि हम ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को हृदय में धारण करके उनको ही नमन करें उनको ही प्रणाम करें और उनके ही बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की